ब्लॉक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं गुब्बारे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ गुब्बारे से खेलना हम सबको बहुत अच्छा लगता है गली में गुब्बारे वाले की आवाज सुनते ही सारे बच्चे घरों से निकलकर उसके आसपास जमा हो जाते हैं धागे से बंधे गैस भरे गुब्बारे एक बार हाथ से छूटते ही आसमान से बातें करने लगते हैं। आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, प्यारे गुब्बारों की खूबसूरती देखते ही बनती है सोचो सोचो अगर इन गुब्बारों में बैठकर आसमान की सैर की जाए तो कितना मजा आएगा ये कहानी ऐसे ही गुब्बारों के बारे में है जिनमें बैठकर आसमान में, में उड़ने का मजा लिया जा सकता है ये गुब्बारे आकार में विशाल काय होते हैं इनके नीचे एक टोकरी बनी, बनी होती है जिसमें लोग बैठते हैं इसमें कुछ ऐसे यंत्र भी होते हैं जिनकी सहायता से मन चाह दिशा में गुब्बारा मोड़ा जा सकता है या जब जी चाहे जमीन पर उतारा जा सकता है ये गुब्बारे वास्तव में क्या है उनके द्वारा उड़ान कैसे भरी जा सकती है इन पर विज्ञान का कौन सा नियम लागू होता है इस तरह के प्रश्न अनायास ही हमारे मन में उठने लगते हैं। 300 वर्ष पहले की बात है फ्रांस में मोती गो नामक दो भाई थे उन्होंने सबसे पहले गुब्बारों में बैठकर आसमान में उड़ान भरने का कारनामा कर दिखाया गुब्बारे को आसमान में उड़ाने के लिए उन्होंने गर्म हवा का प्रयोग किया इसके बाद तो यह सिलसिला चल निकला बाद में गर्म हवा के स्थान पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा यह गैस हवा से हल्की होती है और आसानी से आसमान में ऊपर उठ जाती है परंतु यह गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है इसलिए आग लगने की कई दुर्घटनाएं होने लगी कुछ लोगों ने इन हादसों से बचने के लिए इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया धीरे धीरे विमानों का भी विकास होने लगा लोगों की रुचि गुब्बारों में कम होने लगी क्योंकि इन गुब्बारों की उड़ान वायु की दिशा पर निर्भर करती थी और ताप नियंत्रण का भी कोई समुचित प्रबंध नहीं था एक समय तो ऐसा भी आया कि जब लोग इन गुब्बारों को भूलने लगे बाद में फिर से लोगों का ध्यान इस तरफ गया एक मजेदार और साहसिक खेल के रूप में यह पुनः प्रसिद्ध होने लगा इसकी तकनीकों में भी कई सुधार किए गए जिससे उड़ान भरना काफी सुरक्षित तथा मनोरंजक हो गया दुनिया के कई हिस्सों में इनसे संबंधित क्लबों की स्थापना की गई है जहाँ लोग सुंदर सुंदर गुब्बारों में बैठकर आसमान में सैर करने का मजा लेते हैं आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे विशेष प्रकार के होते हैं वे मजबूत नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं यह कपड़ा मजबूत होने के साथ साथ हल्का भी होता है इन गुब्बारों का व्यास 12 से 25 मीटर और ऊंचाई लगभग 20 से 22 मीटर होती है हवा भर जाने के बाद एक साधारण गुब्बारे की ऊंचाई पाँच मंजिली इमारत जितनी हो जाती है इन गुब्बारों के नीचे यात्रियों की बैठने के लिए एक टोकरी बनी होती है जिसकी लंबाई दो मीटर और चौड़ाई एक दशमलव पाँच मीटर तथा ऊंचाई एक मीटर होती है इसी टोकरी के नीचे के भाग में गैस के सिलेंडर रखे जाते हैं ये एल्युमिनियम के बने होते हैं जिसकी वजह से इनका वजन काफी कम हो जाता है इन सिलेंडरों में प्रोपेन या ब्यूटेन गैस भरी होती है इनसे एक बर्नर को जलाया जाता है यह बर्नर जब जलने लगता है तब, तब तीन, तीन से चार, चार मीटर तक, तक की लपटे उठने लगती हैं। बर्नर के जलने से गुब्बारे की हवा गर्म हो जाती है गर्म हवा हल्की हो जाती है जिसकी वजह से गुब्बारा हवा में तैरने लगता है इसमें कई यंत्र भी होते हैं ऊंचाई मापी यंत्र यह बताता है कि गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है दिशा सूचक यंत्र के द्वारा उड़ान की दिशा का पता चलता है गति मापक यंत्र द्वारा गुब्बारे की गति को नियंत्रण में रखा जाता है ऊंचाई तय करने के लिए गुब्बारे में हवा को बाहर निकालने के लिए एक स्थान बना होता है जिसे मन रूप में खोला या बंद किया जा सकता है इसमें दिशा नियंत्रण के लिए कोई यंत्र नहीं होता है यह वायु की दिशा के अनुसार ही उड़ान भरता है वायु की दिशा भी अलग अलग ऊंचाई पर बदलती रहती है इसलिए जब किसी खास दिशा में जाना होता है तब गुब्बारे को तब तक ऊपर उठाया जाता है जब तक कि वायु का बहाव मनजाही दिशा में न मिल जाए उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुब्बारे का ऊपर उठना रोक दिया जाता है इस तरह गुब्बारे को ऊपर नीचे करके काफी हद तक उसकी दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है कुछ, कुछ गुब्बारों में रेडियो ट्रांसफार्मर और रिसीवर भी लगे होते हैं ये गुब्बारे आमतौर पर 400 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकते हैं। इन गुब्बारों पर लगभग 60 से 150 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरी जाती है इसकी गति लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है अगर वायु की गति बढ़ जाए तो उड़ान की गति भी बढ़ जाती है कोई भी साधारण गुब्बारा ढाई घंटे तक वायुमंडल में रह सकता है इसके बाद इसे जमीन पर उतारना जरूरी हो जाता है हमारे देश में सबसे पहले इन गुब्बारों को बहुत पूर्व संसद सदस्य श्री विश्व बंधु गुप्त ने प्रस्तुत किया वे भारत के प्रथम लाइसेंस धारी गुब्बारा पायलट बने भारत के आसमान में उड़ान भरने वाला सबसे पहला गुब्बारा था निम्बस। देश में सबसे पहले गुब्बारे का निर्माण अक्टूबर 1973 1973 में किया गया जिसका नाम उड़न खटोला रखा गया यह एक बहुत बड़ी सफलता थी इसके बाद हमारे देश को गुब्बारा किसी दूसरे देश से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे देश में गुब्बारा मेला भी आयोजित किया जाता है पहले मेले का आयोजन उन्नीस सौ में किया गया था यह सुंदर आयोजन यादगार बन गया अब प्रति वर्ष चौदह नवम्बर को इसका आयोजन हरियाणा में किया जाता है इसमें कई देश के प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं तो ये थी गुब्बारे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया वाचक स्वर भारती परिमल